फिरा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के एक एक मेंबर का फोन हमेशा जीपीएस ट्रैक पर लगा होता है और यह जीपीएस सिस्टम डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से अटैच होता है ऐसे में इन्वेस्टिगेशन टीम का कौन सा ऑफिसर कहां पर है इसे ऑफिस के सिस्टम पर एक क्लिक करके जाना जा सकता था राघव का फोन भी इस जीपीएस सिस्टम से अटैच था सुनिधि ने तुरंत ही ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम पर उसकी लोकेशन चेक की तो पता चला कि इस वक्त राघव अपने घर पर नहीं है बल्कि वो ऑफिस के बगल में ही एक क्लब में बैठा पूल खेल रहा था सुनिधि ने तुरंत ही विक्रांत को उसकी लोकेशन बताते हुए कहा सर बताया ना आपको वो बहुत दूर था इस वक्त यहीं बगल वाले क्लब में बैठा पूल खेल रहा है बिना घूस के उसके कानों में जू नहीं रेंगती अच्छा विक्रांत का चेहरा थोड़ा गुस्से से लाल हो रहा था तुम जाकर निकिता रावत के बारे में पता करो नजर रखो उस पर तब तक मैं इस राघव के बच्चे से मिलकर आता हूं सर वो सीनियर ऑफिसर है उसके साथ कुछ इधर उधर मत करना वरना आप मुश्किल में फंस जाओगे प्लीज सुनिधि को विक्रांत की आदत का पता था तो वो थोड़ी डरी हुई थी अरे तुम जाओ परेशान मत हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा राघव को मेरी मदद करनी ही होगी विक्रांत ने हंसते हुए से कहा धि को निकिता के बारे में पता करने के लिए भेजकर विक्रांत खुद क्लब में पहुंच गया वहां राघव डिपार्टमेंट के ही दूसरे ऑफिसर आलोक के साथ पूल खेल रहा था आलोक पुलिस के ऑफिशियल डिपार्टमेंट में काम करता था वो राघव के साथ आना नहीं चाहता था यहां तक कि वो पूल खेलना जानता भी नहीं था लेकिन राघव सिर्फ अपना साथ देने के लिए उसे यहां लेकर आया हुआ था दोपहर का वक्त था इस वजह से वहां ज्यादा लोग नहीं थे पूल की आठ टेबल में से सिर्फ दो पर ही लोग खेल रहे थे राघव ने दूर से ही विक्रांत को आते देख लिया लेकिन वो इतना धूर्त था कि उसे अपने झूठ पर अब भी शर्म नहीं आ रही थी उसने विक्रांत को करीब आते देख कर कहा ओ विक्रांत क्या हाल है यहां कैसे आना हुआ कुछ नहीं बस एक जरूरी काम से आया था इतना कहकर विक्रांत हंसने लगा राघव को उसकी इस फजूल की हंसी का मतलब समझ नहीं आया फिर भी वो विक्रांत के साथ हंस पड़ा काम कौन सा काम इतना जरूरी कौन सा काम आ गया भाई राघव ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहा विक्रांत हंस जरूर रहा था लेकिन उसके भीतर गुस्से का उबाल उठ रहा था उसने राघव की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा तुम मेरा काम करोगे या नहीं साफ बताओ हां या ना राघव को अभी भी इंतजार था कि विक्रांत उसे कुछ पैसों का ऑफर दे लेकिन विक्रांत ने ऐसा कुछ नहीं किया अरे यार हमेशा बस काम काम छोड़ो ना यार केस सॉल्व करने से क्या ही मिलेगा सैलरी तो उतनी ही आनी है क्यों इतना टेंशन ले रहे हो चलो जब यहां तक आए ही हो तो थोड़ा पूल खेल लेते हैं साथ में काम तो रोज ही करते हैं हम आज थोड़ा साथ में मजे भी कर लेते हैं विक्रांत ने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा फिर उसने पूल टेबल पर नजर फिराते हुए कहा अच्छा तो कितने का खेल रहे कितने पैसे लगा रहे हा ये हुई ना बात यार देखो मेरा पैसों का हिसाब बहुत क्लियर रहता है यहां हर क्यू पर पांच सौ सेट है अब जितना पॉट करोगे उतना पैसा बनेगा अच्छा तो हर पॉट पर पांच सौ ठीक है और शॉट कितने मार सकते हैं शॉर्ट जितने मर्जी मारो <laughs> लग रहा है आज पूरी बैंक खड़ी करके जाओगे राघव ने विक्रांत का मजाक बनाते हुए कहा राघव पूल का काफी एक्सपर्ट खिलाड़ी था उसके आगे जल्दी कोई टिक नहीं पाता था अच्छा तो 500 रुपए पर पॉट पॉट पर है यानी यानी कि जितनी बार ये गेंद उस नेट में जाएगी उतना 500 बनेगा और शॉट जितने मर्जी मार लो है ना विक्रांत ने राघव से कन्फर्म किया जी बिल्कुल राघव ने तुरंत ही वहां के सर्विस मैन को इशारा करते हुए कहा जल्दी टेबल सेट कर दो आज हमारे बॉस आए हैं विक्रांत बॉस आज हम सभी को अपना जलवा दिखाएंगे इतना कहकर राघव जोर से हंस पड़ा सर्विस मैन आगे बढ़ा ही था कि विक्रांत ने उसे रोक दिया और फिर वहां पड़ी एक स्टिक को उठाया और इसे अपने घुटनों से टिका जोर से कच्छ की आवाज के साथ दो टुकड़ों में तोड़कर रख दिया ये रहे पांच फिर उसने दूसरी स्टिक उठाई फिर कच की आवाज के साथ तोड़ते हुए चिल्लाया हजार तीसरा तोड़ा कच पंद्रह सौ उसके घुटनों में थोड़ी तकलीफ होने लगी तो फिर उसने अगली स्टिक को जमीन पर खड़ा करके बीच में लात मारकर दो भाग में बांट दिया खटाक ये रहे दो हजार पल भर में ही उसने पुल की चार स्टिक को तोड़कर रख दिया वहां खड़ा सर्विस जोर से चिल्ला पड़ा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा वो विक्रांत को पकड़ने के लिए जोर से उसकी तरफ भागा लेकिन उससे पहले ही विक्रांत ने एक जोरदार घूंसा उसकी नाक पर जड़ दिया वो बेचारा अपनी नाक संभालते हुए जमीन पर ही गिर पड़ा अजीब पागल आदमी है ये इसे खुला किसने छोड़ रखा है वहां खड़े राघव और आलोक की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो विक्रांत को रोकने की कोशिश करते वो दोनों तो मूक दर्शक बनकर विक्रांत के तमाशों को देख रहे थे चार स्टिक तोड़ने के बाद उस सर्विसमैन की नाक पर घूसा मारने के बाद विक्रांत रुक गया फिर उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा मजा नहीं आया ना राघव रुको और मजा दिलाता लगे झूमर पर बिखर कर, कर जमीन पर आ गिरा सनकी है क्या ये आदमी हुआ क्या इसको भागो यहां से वरना यह पागल हमें भी मारने लग जाएगा आलोक ने डरते हुए राघव से कहा तभी यह गेंद उसके कान के इंच वर फासले से होते हुए पीछे खिड़की में जा लगी एक पल में ही खिड़की का कांच टूटकर बिखर पड़ा आलोक की तो जैसे जान ही निकल गई वो तुरंत ही वहां से निकल गया राघव अभी भी वहीं खड़ा था तभी विक्रांत ने उसके चेहरे का निशाना लेकर जोर से गेंद फेंकने के लिए बढ़ा लेकिन तभी राघव डर कर जमीन पर बैठ गया वैसे विक्रांत उसे गेंद मारने वाला नहीं था वो बस राघव को डराने की कोशिश कर रहा था ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि जिससे राघव को लगे कि वो गेंद से मार ही देगा राघव पूल टेबल के नीचे छुपा हुआ था थोड़ी देर तक यहाँ का माहौल शांत रहा फिर जैसे ही राघव ने खड़े होने की कोशिश की लगातार एक के बाद एक गेंद उसके कानों को छूती हुई निकलने लगी झूम झूम की आवाज के साथ चार पांच गेंद राघव के कानों के बगल से निकल गईं। अगर एक भी गेंद राघव के माथे या मुंह पर कहीं लगती तो पक्का था तो उसे एक दो दिन हॉस्पिटल में निकालना पड़ता लेकिन विक्रांत इतना निशाना लेकर मार रहा था कि एक भी गेंद राघव को लगे वो बस उसे मारने की एक्टिंग कर रहा था अजीब सिर फिर है ये गलत आदमी से पंगा ले लिया आज राघव ने ठीक है ठीक है ठीक है रुको रुको मैं करूंगा करूंगा तुम्हारा काम हो जाएगा प्लीज प्लीज रुक जाओ अब राइट डायरेक्शन विक्रांत तुम पागल हो पागल राघव ने विक्रांत की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे जोर से डांटते हुए कहा तेरी तो भी टूटी हुई क्यू स्टिक लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा ऐसा लगा मानो वो अभी राघव को उसी टूटी हुई स्टिक से पीट कर रख देगा अच्छा रुको रुको रुको आई एम सॉरी सॉरी जैसे तुम कहोगे करूंगा आई एम रेडी राघव काफी डर गया था उसने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए विक्रांत को रुकने का इशारा करते हुए कहा वो लड़की को खोजना है ना मैं पता कर दूंगा बहुत जल्दी तुम, तुम चलो बस विक्रांत को उस पर हसी आ गई उसने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हाँ बस एक लड़की का ही तो पता लगाना है पहले मान गए होते यार फालतू में इतनी तोड़फोड़ करवा दी और अब इतने आराम से चल रहे हो विक्रांत अपने मकसद में कामयाब हो चुका था राघव बिना एक पैसे के उसके लिए काम करने को तैयार हो चुका था आने एक मिनट रुको पहले यह शॉर्ट का हिसाब तो कर लू मतलब शॉर्ट कौन सा शॉर्ट अरे तुमने कहा था ना कि पर शॉट पांच सौ रुपए तो यहाँ मैंने क्यू स्टिक के कुल चार शॉट मारे हैं तो टोटल हो गए पांच सो गुने चार यानी दो हजार रुपए इसके और फिर बॉल के पचास रुपए के हिसाब से सात बॉल के हो गए पचास गुणे सात तीन सौ पचास रुपए तो टोटल हिसाब हो गया दो हजार प्लस तीन सौ पचास तेईस सौ पचास जल्दी निकालो क्या कमाल कर रहे हो भाई शॉर्ट की बात हुई थी स्टिक तोड़ने की नहीं मैं तो पूल खेलने के लिए कह रहा था अच्छा अभी बताता हूं किसकी बात हुई थी ये कहकर विक्रांत ने फिर से एक नई स्टिक उठा ली वो उसे भी पैरों के बल से तोड़ नहीं वाला था कि अभी वो दूसरा जूनियर ऑफिसर आलोक वहां भागकर पहुंच गया उसने फौरन अपनी जेब से 500 के पांच नोट निकालकर विक्रांत के हाथों पर रख दिए और फिर बोला भाई प्लीज अब बस हो गया ना दे दिए मैंने सारे पैसे पच्चीसो दे दिए जो एक्स्ट्रा है उसे भी रख लो लेकिन अब जाने दो ना प्लीज विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई उसने वो पैसे लेकर वहां जमीन पर कराह रहे स्टाफ के ऊपर फेंक दिया फिर उसे पैर से ही धकेलते हुए कहा ये लो पैसे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दी मैंने अब अगर और हट चाहिए तो सामने पुलिस ऑफिस में आकर मुझसे मिल लेना तुम्हारा भी हिसाब कर दूंगा उसे जमीन पर पड़े पड़े ही हाथ जोड़कर बोला नहीं सर कुछ नहीं चाहिए सब ठीक है चल बे चोमु अब मेरा काम जल्दी कर वैसे ही तूने बहुत देर करवा दी है विक्रांत ने राघव के गले में हाथ डालकर उसे खुद के साथ खींचते हुए कहा आज फिर से विक्रांत को अपने पिछले दिनों की याद आ गई थी पहले जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब उसके लिए इस तरह से लोगों को धमकाना और शॉप से जाकर तोड़फोड़ करना बहुत आम बात हुआ करती थी तब उसके साथ चालीस पचास लोग भी हमेशा रहा करते थे उस वक्त विक्रांत का एक ही वसूल था अगर कोई व्यक्ति उसके काम में रोड़ा बनता था तो उसे इतना टॉर्चर करता था कि वो डर के मारे ही लाइन पर आ जाता था किसी को भी धमकाना और पीटना उसके लिए आम बात थी किसी भी इंसान को समझाने के लिए उसका यही तरीका था कि उसे डराकर लाइन पर ला दो आज वो भले ही पुलिस बन गया है लेकिन अभी भी उसका वो पुराना तरीका अच्छे से काम करता है और जब भी विक्रांत को जरूरत पड़ती थी तब वो ऐसे ही लोगों से पेश आता था राघव को लेकर विक्रांत सीधे ही ऑफिस में आया और उससे उस लड़की को खोजने का काम करवाने लगा विक्रांत भी चेयर लेकर राघव के ठीक बगल में बैठ गया राघव पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों के एड्रेस और नाम खोजने के लिए मशहूर था वो कतई नहीं चाहता था कि उसकी इस कला को कोई उससे छीन ले इसलिए हमेशा वो अपना काम छुपाकर करता था लेकिन आज विक्रांत तो उसके पीछे ही पड़ गया था वो राघव के ठीक बगल में जमकर बैठ गया था वो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था दरअसल विक्रांत को राघव पर भरोसा ही नहीं था कि वो ढंग से काम करेगा इसलिए वो अपनी आंखों के सामने उससे काम करवाना चाहता था मजबूरन राघव को भी अपनी ट्रिक विक्रांत को दिखानी पड़ी दरअसल राघव किसी भी इंसान को ढूंढने के लिए उसके राशन कार्ड बैंक डिटेल या घर के एड्रेस के पीछे नहीं भागता था ये सब तो कॉमन इंफॉर्मेशन होती है जो कि कोई भी किसी का भी निकाल सकता है और ये बात सभी को पता होती है कि इन सब डॉक्यूमेंट्स की मदद से कोई भी किसी को भी ढूंढ सकता है इसलिए अक्सर जो लोग खुद को छुपाना चाहते हैं वो अपना ये सब डॉक्यूमेंट गलत भी बनवा लेते हैं और कई बार तो अपना ये रिकॉर्ड गायब भी कर देते हैं इसलिए राघव किसी को भी ढूंढने के लिए उसके मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करता था इसके लिए वो पूरे शहर के एक एक हॉस्पिटल में जाने वाले पेशेंट की लिस्ट में जाकर उसका नाम चेक करता था आजकल लगभग सभी हॉस्पिटल डिजिटली काम करते हैं और अपने हर पेशेंट का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की तरफ किसी कामेशन कि देते है कई बार तो हॉस्पिटल में मरीज को एम्बुलेंस के थ्रू भी लाया जाता है ऐसे में उनके घर का एड्रेस भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड बुक में रहता है राघव ने इसके लिए शहर के कई बड़े हॉस्पिटल के वर्कर्स से अपने कांटेक्ट भी बना रखे थे जिनकी मदद से वो तुरंत ही वहां पर आए हुए मरीजों की सारी लिस्ट हासिल कर लेता था अब अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड हॉस्पिटल में दर्ज हो जाता है राघव इसी ट्रिक से लोगों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेता था राघव का तरीका जान विक्रांत भी काफी अचंभित हो गया वाओ यह बहुत सही ट्रिक है हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार हॉस्पिटल जरूर जाता है और अगर वो नहीं जा रहा है तो उसके फैमिली मेंबर्स में से दोनों जगह पर दर्ज हो जाती है। और फिर तो उसे ढूंढना बेहद आसान है आधे घंटे तक कंप्यूटर में माथा पच्ची करने के बाद और शहर के कुछ बड़े हॉस्पिटल के वर्कर्स से बात करने के बाद आखिर में विक्रांत ने मानिकपुर गांव से आए हुए दो पेशेंट का एड्रेस ढूंढ निकाला। उसने मानिकपुर गांव के लोगों की डिटेल निकाली, जिसमें से दो का नाम शाह सरनेम के साथ था। पहला विनोद शाह और दूसरा मालती शाह विनोद आशिमा के पिता का नाम था और मालती शाह उसकी मां का नाम था राघव ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर उन दोनों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाते हुए विक्रांत से कहा यह देखो ये विनोद शाह सिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ था उसे कुछ हार्ट रिलेटेड बीमारी थी इसके बाद वो दोबारा फिर से इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और फिर ये मालती शाह ये पिछले साल मई के महीने में इसी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी इसका मतलब ये दोनों ही इस शहर में हैं। चलो कम से कम ये तो कन्फर्म हो गया कि यह दोनों अभी जिंदा है और पूरी संभावना है कि वो आशमा भी इन्हीं के साथ होगी लेकिन ये लोग जब इसी शहर में हैं तो इनका कुछ पता क्यों नहीं लग रहा ये लोग आखिर सबसे छुपकर क्यों रह रहे हैं अच्छा इनका कोई रिसेंट एड्रेस मिल सकता है कोई रिसेंट एक्टिविटी विक्रांत ने राघव से पूछा हाँ बताता हूँ राघव ने कीबोर्ड पर फटाफट कुछ टाइप करते हुए कहा अगर इन्होंने हॉस्पिटल में अपना सही एड्रेस दिया होगा तो जरूर हम इन्हें ढूंढ लेंगे कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक एड्रेस शो होने लगा विक्रांत ने मैप पर उस एड्रेस का लोकेशन देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया जल्दी से ये एड्रेस मेरे फोन विक्रांत, का विक्रांत वहां से गायब हो गया को अभी कुछ भी खबर नहीं थी कि विक्रांत उससे किसका एड्रेस निकालने के लिए कह रहा था और वो किस केस से रिलेटेड है उसने बस विक्रांत के कहे के अनुसार तुरंत ही उसके फोन पर एड्रेस मैसेज कर दिया विक्रांत के चेहरे पर पसीना आ गया था उसकी धड़कने काफी तेज हो चुकी थी वो काफी तेजी से राघव के दिए हुए सवाल चल रहे थे अब कुछ भी हो मैं गलत नहीं हो सकता अभी तक इस हाथ काटने वाले केस के इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी हुआ है हो सकता है सब गलत रहा हो लेकिन अब नहीं तो क्या विक्रांत ने उस लड़की को खोज लिया ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को